लीला वा सुख भोपा लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूदूलचौराय तस्में नम संसारमयूहय शंकर शंकरचार्यव बादराय प्रभात वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मे मूर्तिभागिने व्योमेहाय मूर्त नम ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति <coughs> द्रव्य का लक्षण कहें द्रव्यत्व जाति मत अभी प्रश्न करते हैं कि द्रव्यत्व जाति का कैसे ज्ञान होगा तो प्रत्यक्ष से नहीं होगा ये प्रत्यक्ष अगर होता तो सभी को प्रत्यक्ष से द्रव्यत्व जाति का ज्ञान हो जाता है किंतु पावन रोक घृत जतु इत्यादि में द्रव्यत्व ज्ञान नहीं होता है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होगा नहीं होने से आगे कहते हैं कार्य समवाय कारणता अवच्छेदकत या द्रव्यव सिद्धि कार्य भाव कार्य का समवाय कारण जो हो वो होगा वो द्रव्य होगा तब कारण हो गया द्रव्य तो। का कारण था द्रव्य तो hey, में कारणता अवच्छेद क्या हो जाएगा द्रव्य तो कार्य भाव कार्य का समवाय कारणता अवच्छेद न द्रव्य सिद्ध होगा ये कहा गया आगे दिनकी में अत्रच कार्य से समवाय प्रत्यास कार्य का समवाय प्रत्याशति प्रत्याशति सन्निकर्ष को प्रत्याशित कह देते हैं संबंध कार्य समवाय तो संबंध, संबंध. से रहेगा और कारण से तादात्म्य प्रत्याशति तादात्म्य प्रत्याशिति अर्थात संबंध अर्थात कार्य समवाय संबंध से रहेगा और कारण तादात्म्य संबंध से रहेगा कार्य हो गया घट समवाय संबंध से कहाँ रहेगा कपाल में तो कारण हो गया कपाल कपाल कपालो में किस समन्वय रहेगा तादात्म्य समय इसलिए कार्यस्य से समवाय कारणस्य कारण से तादात्म्य प्रत्याशित अर्थात समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यवावच्छिन्न कार्यम और तादात्म्य सम्बंधावच्छिन्न कारण ये हो जाएगा इसका अर्थ कहते हैं यवाये न कार्यम तत्र तादात्म्य कारण और वो कारण जो होगा वह द्रव्य ही होगा यत्र समवाय न कार्यम तत्र तादात्म्य न द्रव्यम यत्र समवाय न कार्यम कार्य मान लीजिए घट यत्र शब्द से कौन ले किसको लेना पड़ेगा कपाल कपालय समवाय न घट तत्र तत्र अर्थात कपाले तादात्म्य न द्रव्यम कपाल में तादात्म्य से कौन द्रव्य रहेगा कपाल में तादात्म्य संबंध से कौन द्रव्य रहेगा कपाल रहेगा तो इसलिए कपाल ही कारण होगा तादात्म्य न द्रव्यम इतना नियमत तो नियमत इसमें दो नंबर टिप्पणी दे दिया तथा संवाय संबंधे न कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य संबंधे न द्रव्यवावच्छिन्नम कारणम द्रव्य हो जाएगा समवाय कारणम तो समवाय से कार्य जहाँ रहेगा तादात्म्य संबंध न द्रव्य वहाँ रहेगा इसलिए समवाय कारण द्रव्य ही होगा ये नियम हो गया अभी पूर्व पक्ष कह रहा है नु जन्य सत्व सत्वरूप कार्यवावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य द्रव्यम कारण ऐसा आपने जो कह दिए तादात्म्येन द्रव्यत्वेना कारणत्वे महान भाव जन्य सत्व सत्व अर्थात सत्व होना चाहिए नहीं तो जन्य ध्वंस भी है तो ध्वंस का ग्रहण न हो क्योंकि ध्वंस का कोई सामवाहिक कारण होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं जन्य सत्वरूप कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति जन्य सत्व ये हो गया जन्य सत्वरूप कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति जन्य सत्व हो गया कार्य उसमें रहेगा कार्यत्व तो, जन्य सत्व कहने से सकल जन्य भाव पदार्थ अर्थात तो जितने सारे भाव पदार्थ है और जन्य है वो सब कार्य हो जाएंगे वो कार्य कार्य तो अब हो जाएगा वो सबके प्रति तादात्म्य द्रव्यत्व न कारणत्व ऐसे सिद्धांति कहा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि माना भाव इसमें कोई प्रमाण अर्थात तो तादात्म्य द्रव्यत्व ही कारण होना चाहिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो द्रव्यत्व न कारण नहीं होगा अर्थात तो गुणत्व भी कारण हो जा सकता है इस प्रकार की अभी जाएगा अभी सिद्धांती कहता है कि तादात्म्य ताम्य नव्यत्व अगर आप कारण नहीं मानेंगे तो इस जगह में व्याघात होगा दोष होगा सिद्धांति वो स्थान दिखा रहे न तो कहेगा पूर्व पक्ष अभी सिद्धांती दिखा रहे हैं ये पट रूप का असमवाय कारण कौन होगा पट रूप का असमवाय कारण तंत रूप अभी तंत कारण हुआ और कार्य कौन होगा पट रूप कार्य कारणों को समानाधिकरण होना पड़ेगा अभी पट रूप कार्य कहाँ रहेगा समवाय समय से पट में रहेगा अभी तंतु रूपों को भी आकर के पट में रहना पड़ेगा तो तंतु रूप और समवाय समय कहाँ रहेगा तंतु में तस्व स्व तस्व तो स्वसमवाय तो किस में रहेगा तंतु में तो स्व समवायी कौन हो जाएगा स्व समवायी तंतु उसमें समवेत कौन होगा पट स्व समय समवेत कौन हो गया पट अभी पट में क्या धर्म आएगा स्व समवायी समवेतत्व तो। क्योंकि पट क्या हो गया स्व पट क्या हो गया स्व समवायी समवेत अभी पट में क्या आएगा समवेतत्व इस संबंध से तंतु आकर के कहाँ रह गया पट में और वहाँ कार्य पट रूपो भी रहता है अभी पट द्रव्य है नहीं है द्रव्य है तो हम कहते हैं कि अभी पट रूप जो कार्य है उसके प्रति जो कारण होगा समवायी कारण होगा वो द्रव्य ही होना पड़ेगा ऐसे सिद्धांत कहा तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसमें माना भाव सिद्धांत कहता है कि माना भाव नहीं कह पाएंगे यही मान है नहीं मानेंगे तो ये दोष होगा अभी तो कैसे दोष होगा तंत्र रूप स्वसमवायी समवित्व तो संबंध से आकर के पट में रह गया और पट द्रव्य है तो अगर हम कर, नहीं कहेंगे कि द्रव्यत्व ना कारण नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा स्वसमवायी कौन हो जाएगा तंतु स्वसमवायी स्वपद से तंत रूप उसका समवायी तंतु उसमें समवयत तं... तंतु रूप है समवायी कौन हो गया तंतु उसमें समवय तो तंतुरूप है पटत है तंत रूप भी समवेत है नहीं है है तो स्व समवायी समवेत रूप हुआ नहीं हुआ हुआ तो स्व समवायी समवे तत्व तो अभी किस में आ जाएगा तंतुरूप में आ गया तो स्व समवायी समवे तत्व तो जहाँ रहेगा वहीं कार्य की उत्पत्ति होगी स्व समवायी समवे तत्व तो पट में रहता था वहाँ पट रूप कार्य उत्पन्न होता था अगर आप समवाय कारण को द्रव्य नहीं मानेंगे तो जहाँ स्वसमवाय समवे तत्व रहेगा वहाँ कार्य उत्पन्न होने लगेगा आप द्रव्य उनसे को हटा दिए तभी स्वसमवाय समवे तत्व तो तंतुरूपों में भी रहा रहने से वहाँ पट उत्पन्न हो तंतु रूपों में पट उत्पन्न हो क्यों आपका इतना है कि स्वसमवाय समवे तत्व तो जहाँ रहेगा वहीं कार्य को भी रहना पड़ेगा क्योंकि कार्यकारण का समान होना पड़ेगा सो समवाय समय तो, तो, तो जहाँ रह जाएगा कहाँ रह जाएगा अभी रूप में रह जाएगा और वही पट रूप उत्पन्न हो अगर आप द्रव्य कोई संवाय कारण नहीं मानेंगे ये दोष आएगा सिद्धांति कहता है देखिए नच ये नच कौन कहेगा पूर्व पक्ष आगे सिद्धांति कह रहे कि नीले नीलोत्पत्ति वाराण नील ए तंतरूपे नीलोत्पत्ति पट तंतु रूप उत्पत्ति वारण करने के लिए तथा हेतुत्वम पट रूप उत्पत्ति हो जाएगा अगर आप द्रव्यत्व को हटा देंगे कारणों कोटि से तथा हेतुत्व तथा अर्थात तो ऊपर में जो है तादात्म्य द्रव्यत्व कारणत्व ये तथा का अर्थ वही है तादात्म्य द्रव्यव हेतुत्व आवश्यकम ये सिद्धांति कहा अच्छा हाँ इसके ऊपर नहीं है आगे तो सिद्धांत कह दिया कि आपको तादात में द्रव्य कारण कहना पड़ेगा द्रव्य नहीं कहेंगे तो गुण में भी गुण उत्पत्ति ये दोष आ जाएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि इतने न से तर्क देता है पूर्व पक्ष समय नीलम प्रति नीलम प्रति नील कार्य तो ये नील कौन सा नील होगा कार्यनल पटनील तो समवयन पटनील प्रति स्व आश्रय समतत्व संबंधे न तंतुनील कारण हम कहते थे तभी द्रव्यत्व द्रव्यव कारण नहीं कह करके स्व आश्रय समत द्रव्य सम्बन्धे न स्वपद से लेंगे तंतरूप स्व आश्रय हो जाएगा परंतु तो उसमें समवेत हो जाएगा पट और वह द्रव्य है द्रव्य तो स्व आश्रय समवेत द्रव्यत्वम ये इसमें रहेगा पट में रहेगा रहे तो आश्रय समवेत तो सम्बन्धे न हम पट में रखते थे और पट में उत्पन्न करते थे पटो रूपों को तो उससे क्या हुआ कि तादात्म्य न द्रव्यत्व न कारण हो गया पूर्व पक्ष है कि हम तादात्म्य न द्रव्यत्व न कारण नहीं मानेंगे सिद्धांत कहा नहीं तो आपको तंतु रूपों में पट रूप उत्पत्ति के ये प्रसंग आ जाएगा क्यों आ जाएगा स्वसमवायी समवे तत्व स्वसमवाय के जगह में यह आश्रय दे दिया स्व आश्रय आश्रय समवैतत्व जैसे पट में आ रहा है ऐसे तंतु रूपों में भी आ जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि पट में आया जैसे ऐसे तंतु रूपों में आ गया इसको बारण करने के लिए हम स्व समवायी समवेत द्रव्य दे देंगे द्रव्य दे देंगे दे दे तो फिर तंतुरूप हो पाएगा ग्रहण नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि स्व आश्रय समवेत द्रव्य को तो संबंधे न और कह देंगे फिर अभी तंत्रुप में पट रूप उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि स्व आश्रय समवेत द्रव्य ये कौन होगा पट होगा तो पट में ही उत्पन्न होगा तो आप जो दोष दिखा रहे हैं कि तंत्र रूप में भी पट रूप उत्पत्ति हो जाएगी ये दोष नहीं रहेगा सिद्धांती कह रहे हैं हम तादात में न द्रव्यत्व न कारण कहते थे आप ये द्रविड़ प्राणा में थोड़ा करवा दे तो जिसको आप अभी कारण कोटि में लिए उसका घटक तो न द्रव्य तो रहा नहीं रहा अब तो समान चीज ही हुआ इसके ऊपर टीका में दे रहे हैं देखिए सिद्धांत अभी कह रहे है नानू अच्छा अच्छा अच्छा उसका ऊपर पंक्ति दिया है स्व आश्रय समतत्व संबंध दिया है प्रतीक दिया है स्व आश्रय समत द्रव्य उसके आगे स्व आश्रय समतत्व संबंधे नस्मिन भी नील से सत्वन स्वस्म अर्थात तंतरूपे तंतरूप में तंतुरूप रह जाएगा तो स्वस्मपी नील से तत्र नीलोत्पत्ति वारणा ये त्र नीलो उत्पत्ति ये नीलो कौन सा नीलो होगा पट उत्पत्ति वारणाय संबंध कोट द्रव्यव प्रवेश अभी पूर्वपक्ष कह दिया कि संबंध कोटि में द्रव्यत्व को ले लेंगे तो सिद्धांत कहता था तादात्म्य न द्रव्यव कारण होगा पूर्व पक्ष कह दिया आश्रय समय तो द्रव्यत्व सम्बंध न द्रव्यत्व को हम कारण कोटि में ले लेंगे द्रव्यवे कारण नहीं कह करके कारण का एक घटकत्व तो द्रव्यत्व के लिए है पहले द्रव्य कारण होता था अभी कारण का एक घटक हो गया द्रव्यत्व सिद्धांती उसके लिए कहता है टीका में ननु एवं उक्त कार्य कारण भाव बि रहे अति उक्त कार्य कारण भाव जो सिद्धांती कहता समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यत्व प्रति तादात्म संबंधावच्छिन्न द्रव्य कारणत्व तो। ये सिद्धांतिक कारण भाव कहा था अभी सिद्धांत कहता कि ठीक है उक्त कार्य कारण भाव नहीं होने पर भी कारणता अवच्छेद का संसर्ग घटक द्रव्यत्व जाति सिद्धि कारणता अवच्छेद संसर्ग हो गया स्व आश्रय सम्रव्यत्व सम्बन्ध इसका घटकत्वे नव्यने तो से घटकत्व द्रव्यत्व जाति सिद्धि निष्प्रत्युह निष्प्रत अर्थात प्रतिबंधक रहता इति सिद्धम न समहितम इष्टम हमारा जो इष्ट वो सिद्ध हो गया हमको द्रव्य तो जाति सिद्ध करना था तो तात्म्य द्रव्य कारण हो अथवा स्व आश्रय समय द्रव्य तो कहे तो द्रव्य तो जाति सिद्ध हो गया सिद्धांती ऐसा कहने से पूर्व पक्ष आगे कह रहे मूल में कार्यत्व तो कार्यतावच्छेद गौरवात् आप कहते हैं कि समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यवावच्छिन्न प्रति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यवावच्छिन्न कारण इस प्रकार के कहते हैं तो कार्यवावच्छिन्नम कार्यम इस प्रकार के कहते हैं तो कार्यवावच्छिम कार्य प्रति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारण इस प्रकार के होगा तो कार्यवावच्छि कहने से कार्य पट भी होगा और तादात्म्य तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारण कहने से कपाल भी कारण होगा आपका कार्य इतने हैं कारण इतने आप कार्यत्वच्छि तो कार्य और कारण तो में संबंध अवच्छिन्न कारण कहेंगे तो फिर कोई कार्य के प्रति कोई कारण हो जाएगा ये सब दोष आएगा ये पहले विचार एक बार आया था इसलिए क्या करना पड़ेगा तत्त कार्यत्व तो अवच्छिन्न प्रति तत्त कारणत्व न ये मानना पड़ेगा कार्य कारण भाव अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि कार्यत्व्य तो कार्यता अवच्छेदक कार्यत्व को कार्यता अवच्छेद को मानेंगे तो गौरव होगा पहले पूर्व समाधान दे दिया कि द्रव्यत्व को घटक बना करके समाधान दे दिया सिद्धांत कह दिया कि हमारा कार्य हो गया पूर्व कहता है कि ठीक है उसको छोड़ दीजिए आप जो भी समवायन कार्यत्व अवच्छिन्न कहते हैं ये नहीं होगा क्यों कह देंगे कोई किसी का कारण कार्य बन जाएंगे ये सब दोष आएगा इसलिए कार्यत्व कार्यवावच्छेद तत्त कार्य प्रति तत्त कारण तदात्म्य ये मानना पड़ेगा कार्य कार्यतावच्छेद गौरवात् अच्छा अथवा दूसरा प्रकार की भी पूर्व पक्ष कह रहा है कालिक का संबंधे न पटत्वादीक आदाय कार्यतावच्छेद कार्यत्व का तो नहीं होगा या तो तत्त कार्य तो नहीं तो काली का संबंध है ना पटत्व ये कार्यता का अवच्छेद को हो जाएगा जितने सारे कार्य हैं सब में पटत्व रह सकते हैं नया मत में काली का संबंध से पटत्व सर्वत्र रह जाएगा ये नयायिक लोग काली का संबंध से धूम ह्रद में रहेगा रह जाएगा तो इसका उनका कहने का तात्पर्य है कि काली का संबंध से रहेगा अर्थात किसी काल में रहेगा अब तक राह कभी धूम रद में कितु किसी काल में रह सकता है इसलिए वो कहते हैं काली के को से कोई भी किधर रहेगा उनका ये सिद्धांत है टीका में तहेंगे अर्थात तत्कार्य प्रति तत्कारणम तालात्म्य संबंध है न अर्थात पटरूप कार्यम प्रति तादात्म्य संबंध है न तंतु कारणम कार्यत्वावच्छिन्न तो कार्य ऐसे नहीं कर सकते हैं सिद्धांति क्या कह दिया था समवाय संबंध अवच्छिन्न कार्यम तो प्रति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारण कारण तो जो कार्यत्वावच्छिन्न कह दिया अर्थात तो सिद्धांति का मत है कि कोई भी कार्य हो समवाय संबंध से जहाँ रहेगा तादात्म्य संबंध द्रव्य को वहां रहना पड़ेगा तो सिद्धांत कारियत तो, का कह रहा है कि कार्यत्व तो, कार्यता का अवच्छेद ही नहीं सॉरी पूर्व पक्ष कह रहा है कि कार्यत्व तो, कार्यता का अवच्छेद ही बनेगा नहीं अगर कार्यत्व कार्यता का अवच्छेद हो तो तादात में संबंध है ना द्रव्य कारण होगा तब तो आपको द्रव्यो जाति सिद्ध हो जाएगा किंतु अभी कार्यत्व तो, कार्य का कार्यता का अवच्छेद बनता ही नहीं बनने से फिर तादात्म्य न द्रव्य कैसे कारण क्योंकि सिद्धांत कहता है कि कार्यत्वावच्छिन्न तो कार्यम प्रति तादात्म्य न द्रव्यम कारण पूर्व पक्ष कहता है कि कार्यत्वावच्छिन्न तो कार्य नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर ध्र, द्रव्य तो मतलब द्रव्यत्वावच्छिन्न कारण था ये नहीं हो पाएगा अर्थात द्रव्य कारण नहीं बनेगा ये दोष होता है अच्छा टीका में ना जो कार्य दिया पूर्व पक्ष कह दिया कि कार्यत् गौरव ननु टीका नाघवाद अगर कार्यत्व कार्यता अवच्छेद होने से गौरव हो गया गौरव क्यों हो जाता है आपको तत्व कार्य के प्रति तत्व कारण मानना पड़ेगा वो मानना पड़ेगा और अधिक इसको भी मानेंगे ये गौरव हो जाता है इसलिए आप ये जो कार्यत्व कार्यता ये मत लीजिए अभी टीका में कहते हैं तरी लाघवत कालिका संबंधे न घटम एवं कार्यता अवच्छेदक घटत्व तो सभी कार्य में रह जाएगा कालिका संबंधे न तो सभी कार्य हो जाएंगे घटत्वान तो उसमें रह जाएगा घटत्वत्वम जा जाए तो तो ये लाघवे न काली का संबंध न घटत्वत्व ये कार्यता अवच्छेद का संबंध हो जाए कार्यता अवच्छेद ये हो जाएगा दिनकारी में काली का संबंध न घटत्वादिकाय विगमना विरहा तो तो सिद्धांति का कहना है कि कार्य जो होगा उसका समवायिक कारण द्रव्य ही होगा और कार्य में कार्यता रहेगा सकल कार्य में कार्यता कार्यता का अवच्छेद कार्यता का अवच्छेद को कार्यत्व को मानेंगे अभी ये शंका करने वाला कहता है कि कार्यता का अवच्छेदकों को कार्यत्व क्यों लेते हैं ये घटत्व को ले लीजिए सभी कार्य में काली के संबंध से घटत्व रहेगा तो इसलिए कार्यता अवच्छेदक तो आप घटत्व को लीजिए कार्यत्व को लेना क्या जरूरी है अर्थात तो अभी सिद्धांत कहता है कि कार्यता अवच्छेद का कार्यत्व तो रहेगा कारणता अवश्य दे का भी घटत हो इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि कारण कोटि में सभी जन्य होंगे ऐसा निश्चय नहीं है जैसे आकाश भी कारण हो गया आत्मा भी कारण हो गया यहाँ जितने जन्य कार्य हैं कार्य है, के प्रति कार्य में कार्यता उसमें कार्यता अवश्य कारण कोटि तो में तो बहुत नित्य पदार्थ भी आ सकते हैं सारे परमाणु ये कारण कोटि तो में आएंगे बहुत नित्य पदार्थ तो कारण कोटि तो में आएंगे इसलिए वह सब द्रव्य होने पर भी वहां कारणता अवच्छेद का ये नहीं लिया जा सकता है इस दृष्टि से थोड़ा ले सकते हैं कपाल में घटत्व आ जाएगा काली के संबंध से आएगा नित्य पदार्थ में नहीं कर पाएंगे अन्यत्र कह लेंगे काली का संबंध है ना घटत्व अभी सभी कार्य में रहेगा रहेगा तो वही अवच्छेद अवच्छेद अवच्छे क्या दूसरों से भिन्न करवाएगा न कार्यत्व जो कह रहा है दूसरा आदमी कह रहा है कि ठीक है कार्यत्व को आप कार्यता अवच्छेद नहीं मानेंगे क्योंकि गौरव हो रहा है जो खंडन कर रहे हैं कि कार्य तो गौरव हुआ उसके लिए कोई समाधान दे रहा है कि ठीक है कार्यत्व तो गौरव हुआ तो कार्यता का नहीं होगा तो इसको ले लीजिए घटतत्व काली का संबंध है रहे सर्वत्र रहेगा सर्वत्र कार्य मात्रा में रहेगा शायद नित्य ये शु काली का योगा कहते हैं ना नित्य पदार्थ में काली का समझ से कोई नहीं रहेंगे इसलिए कार्य में ही रहेगा अच्छा अभी हुआ कि कार्यता का अवच्छेद का कार्यत्व सिद्धांत कह रहा था वो गौरव दोष से खंडन करने से दूसरा आके कहते घटत्व का आप कार्यता अवच्छेद को मानेंगे तो अभी घटत्व को मानेंगे अथवा कार्यत्व को मानेंगे विनिगमना भी, भी रहा तो उससे क्या होगा कार्य का समवायिक कारणता अवच्छेदक द्रव्यत्व ये विचार आरंभ हुआ था जो भी कार्य होगा उसका समवायिक कारण द्रव्य होगा ये विचार आरंभ हुआ था अभी उसमें पहुंच गई कि विनिगमना भी, भी रहा तो इसलिए द्रव्यत्व जाति की सिद्धि कार्य का समवायिक कारणता का अवच्छेदक नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसको मानेंगे अथवा इसको मानेंगे कार्य अवच्छेदक किसको मानेंगे ये विनिगमन आ गया कहते हैं इसलिए छोड़ो उसको द्रव्य तो जाति का सिद्ध करने हम कैसे चले थे कोई भी कार्य का संवाय कारण द्रव्य होगा तो संवाय कारण में करेगी कारणता कारणता का अवच्छेद का क्या होना था द्रव्यत्व अभी उसमें विनिगमन आ गई तो इसलिए कहते हैं ठीक है उसको छोड़ो अभी दूसरा उपाय द्रव्य तो जाति सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं संयोगश्य व समवाय कारणता अवच्छेद का तैयार द्रव्यत्व सिद्धे संयोग का समवायी कारणता संयोग ये जन्य होगा ना नित्य होगा जन्य तो संयोग का जो समवाय कारण होगा वो द्रव्य होना पड़ेगा ऐसा भी दूसरा पक्ष विचार आरम्भ करते हैं संयोग का समवायिक कारण अगर द्रव्य होगा कारणता किसमें रहेगी कारणता द्रव्य में कारणता अवच्छेद तो का द्रव्य तो तो द्रव्य तो जाति की सिद्धि हो जाएगी अभी दूसरा उपाय करते हैं पूर्व में विनिगम आ गयी इसलिए वो विचार छोड़ दिए तो अभी फिर संयोग का समवायिक कारण इसको लेकर विचार करते हैं। अच्छा अत्रच संयोग का समवाय कारण हो गया द्रव्य ये रूप का समवायी कारण कौन होगा वो भी द्रव्य होगा तो गुण का आरम्भ में रूप और असक स्पर्श आप इसको सब छोड़ करके संयोग तक क्यों गए ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं अत्रच रूपादि गुणानाम सकल द्रव्य साधारण्य अभावे तो रूप सकल द्रव्य में रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए अगर हम रूप का समवायी कारण न। तो न द्रव्य तो जाति की सिद्धि करेंगे तो रूप तो सकल द्रव्य में नहीं रहेगा तो द्रव्य तो जाति सकल द्रव्य में रहना चाहिए तो और हम ऐसा एक कार्य लेंगे जो कि सकल कारणों में अर्थात सकल द्रव्य में नहीं रहेगा तो द्रव्य तो जाति की सिद्धि ऐसे नहीं हो पाएगी अतच रूपादि गुणा नाम सकल द्रव्य साधारण्य अभावे सकल द्रव्य में रूप नहीं रहेगा और अभी हम रूप को कार्य बनाएंगे और उसका जो कारण होगा तो सकल द्रव्य ग्रहण नहीं होंगे तो फिर जो जितने द्रव्य रूप का कारण तो ग्रहण होंगे कारणत अवच्छेद को जो भी सिद्ध होगा वो उतने ही द्रव्य में रहेगा तो फिर द्रव्य तो जाति की सिद्धि नहीं हो पाएगी सकल द्रव्य साधारण्य अभाव है न द्रव्य कार्यतया तो परित्याग रूप द्रव्य का कार्य है इसको परित्याग करना पड़ा क्योंकि सकल द्रव्य का कार्य रूप नहीं होगा इसलिए रूप और कार्य का कारणत्व सकल द्रव्य ग्रहण नहीं होने से कारणता अवच्छेद का। द्रव्यत्व तो सिद्ध नहीं हो पाएगा ठीक है अभी रूप को नहीं ले पाएंगे रूप रस स्पर्श संख्या ये संख्या नवद्रव्य वृत्ति है और उसको क्यों नहीं लिए अभी कहते हैं सकल द्रव्य वृत्ति संख्यादि त्रय से संख्या आगे क्या है परिमाण आगे ये नवद्रव्य वृत्ति है इनको क्यों छोड़ दिए अब संयोग तक क्यों गए वो प्रश्न करते हैं सकल द्रव्य वृत्ति आदि त्रयस्य च गगन आदि वृत्तेर नित्यत्व अभी संख्या आकाश में भी रहेगी परिमाण भी आकाश में रहेगा तो ये सब कार्य है ना नित्य है नित्य है तो हमको कार्य का समवाय कारण था अवच्छेद का द्रव्य तो सिद्ध करना है और ये जो नित्य पदार्थ में रह गए संख्या परिमाण इत्यादि ये तो सब नित्य हो गया कार्य ही नहीं हुए कार्य नहीं होगा तो कारण था अवच्छेद का द्रव्य तो कैसे होगा ये दोष आएगा सकल द्रव्य वृत्ति संख्या त्रयस्य से कहने से संख्या परिमाण च वृत्ते पृथक छ गगनादिवृत्ते नित्यवाद तो गगनादिवृत्ते है पंचमी वृत्ति होने से ये नित्य है अच्छा नहीं पंचमी नहीं ष्टीकरण करेंगे गगनादि वृत्ते है संख्यादि त्रयस्य गगनादि वृत्ते है गगनादि वृत्तिर ये तो गगनादिवृत्ते संख्यादि त्रय से के साथ समानधिकरण है गगन में रहने वाला उनका नित्यत्वात षष्टी होने से नित्यत्व तथा तो तो गगनादिवृत्ति संख्यादि त्रय नित्य यह होने से उनका कारण ही नहीं आएगा अच्छा इसलिए रूफ और असक अंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक ये सब को छोड़ करके संयोग लिया गया संयोग नव द्रव्य वृत्ति हो जाएगी हो जाएगा ठीक है अच्छा अभी सिद्धांत कहेगा कि संयोगत्व अवच्छिन्न कार्यम अरे ये संयोग किस समस्या रहेगा समवाय समस्या तो समवाय संबंध संयोग संयोग्ब अवच्छिन्न कार्यम तो ये जहा रहेगा तो वहाँ द्रव्य कारणत्व न रहेगा जैसे समवाय संबंध आवच्छिन्न संयोगयोगता नहीं समवाय सम्बंध जैसे लंजे की तंतु संयोग वो कहाँ रहेगा तंतु में वहाँ तादात्मी न तंतु भी रहेगा तो कार्य कारण भाव हो जाएगा तो सिद्धांत ही ये बात कहेगा अभी इससे ये द्रव्यत्व का कैसे सिद्ध करेंगे इसके लिए क्या अनुमान देते हैं थोड़ा देख लेंगे अनुमान ये दिया नहीं टीका में भी दिया नहीं समवाय सम्बंध अवच्छिन्न थोड़ा लंबा होगा समवाय संबंध अवचिन्न संयोगिन्न संवाय समवायसबंधि संयोगत्विन्न कार्यता एक पद चलेगा संवाय कार्यता समवायसंबंधाविन्न संयोगन कार्यताम्यसंबाविन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता बंध अवचिन्न द्रव्य निष्ठ कारणतापद कि अवचिन्ना ये एक पद हैं कि अवचिन्ना पद घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कार्यता निरूपित कारणतावत दृष्टांत तो हो घटनि घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता जो कपाल कारणता हुआ ये कारणता का अवच्छेद का धर्म क्या होगा कपालत्व तो होगा तो कारणता होगा तो उसका एक अवच्छेद का धर्म आएगा इसी प्रकार की कह रहे हैं समवाय संबंध अवच्छिन्न संयोगता संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित अर्था संयोग हो गया कार्य उसमें संयोगत्व ये हो गया कार्यता अवच्छेद का धर्म और संयोग किस से रहेगा संवाय संबंध से इसलिए कार्यता अवच्छेद तो का संबंध क्या हो जाएगा संवाय संबंध तो समवाय सम्बंध अवच्छिन्न संयोगिन्न कार्यता निरूपित अगर तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न द्रव्य निष्ठ कारणता क्योंकि संयोग को तो अगर हम तंतु में रखते हैं संवाय संबंध से तो अभी कारण हो जाएगा तंतु तो तंतु तंतु में किस सम्बन्ध रह जाएगा तादात्म्य संबंध है अभी कार्य हो रहा है संयोग तो so, संयोग को समवाय संबंध से तंतु में रखे और तंतु को भी तादात में संबंध से तंतु में रखना पड़ेगा तो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न जो कारणता जो कि द्रव्यनिष्ठा द्रव्यनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न क्योंकि जो कारणता होगा वो किंचित धर्म से अवच्छिन्न होगा अभी कारणता कहाँ रही के तंतु में तंतु हो गया द्रव्य कहते हैं कि द्रव्य जो कारण किंचित धर्म अवच्छिन्न जैसे दृष्टान्त दे दिए घट घटनिष्ठ घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपाल अनिष्ठ कारणता किंचित धर्म अवच्छिन्न दृष्टान हो तो गया अभी ये जो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न द्रव्यनिष्ठ कारणता हुआ इसका जो भी अवच्छेदक होगा किंचित धर्म अवच्छिन्न कह दिए जो भी अवच्छेदक होगा वही द्रव्यत्व तो जाति है इस प्रकार की द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करेंगे अच्छा ये अनुमान अभी सिद्धांति दे करके द्रव्य जाति की ये सिद्धि कर रहा है इसमें पूर्व कह रहे हैं संयोगत्वा संयोगत्वावच्छिन्नम प्रति संयोगत्वा संयोगत्वावच्छिन्न कह ये अनुमान तो महारी थी परम्परा से हम लोग सुने हैं ये पता नहीं शायद अगर किरणावली इत्यादि में होगा तो वो किताब तो हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र वहां कहेंगी इसको लिख लो नहीं तो हम लोग भी किताब में नहीं लिखते श्री कहे अरे हमारा श्री का शैली है जहां वो आवश्यक है उसको कहेंगे यहाँ लिख लो तो लिख देते हैं अभी पूर्व पक्ष कह रहा है संयोगत्व संयोगत्वावच्छिन्नम कार्यम कौन होगा कार्य संयोग तो संयोगत्व अवच्छिन्न कार्यम प्रति द्रव्यत्वेन समवाय कारण आपको कह देते हैं क्योंकि समवाय संबंध अवच्छिन्न संयोगिन्नम कार्य कहते हैं अर्थात कार्य जो संयोग है उसका आप समवाय सम्बन्ध से रखते हैं पूर्व पक्ष कह रहा है कि संयोगत्व अवच्छिन्न कार्य के प्रति द्रव्य समवाय कारण होगा द्रव्यत्व समवाय कारण होगा क्योंकि आप कह दिए कि कारणता अवच्छेद का जो होगा वही द्रव्यत्व होगा पूर्व पक्ष कहता है कि द्रव्य समवाय कारण माना भाव तो क्यों अगर आप द्रव्यव समवाय कारण कहेंगे तभी द्रव्यत्व ये तंतु में रहेगा ना कपाल में रहेगा दोनों में रहेगा तब तो आपको भी हो जाएगा समवाय संबंध आवच्छ तंतु संयोग रूप कार्यम प्रति समवाय संबंध आवच्छ तंतु संयोग रूप कार्य प्रति आप कहते हैं के द्रव्य कारण तो द्रव्य कपाल है अतः कपाल कारण बन जाए इसलिए आपको तत्तद कार्य कारण कहना पड़ेगा इसी प्रकार के सामान्य कार्य कारण भाव नहीं होगा ये क्रो का अभिप्राय है स्वयंत्वावचि प्रति द्रव्य समवाय कारण माना भाव द्रव्य समवायि कारणत्व माना भावो कहने का अर्थ है कि तत्द्रूपेण कारण होगा तो द्रव्य कारण नहीं होगा तो रूपेण कारण होगा माना भाव तो तत्द व्यक्ति समवैत सत सामान्यम प्रति तत्व्यक्तित्व समवाय कारण से आवश्यकता यही पूर्वपक्ष कह रहा है जैसे तत्द व्यक्ति मान लीजिए कपाल व्यक्ति लिए कपाल व्यक्ति में समवाय संबंध से कौन सा कार्य रहेगा रहे घटकार्य तत्द व्यक्ति समवैत सत सामान्य सतअर्था भाव कार्य होना चाहिए ध्वंस नहीं है समवयत दे दिया तो ध्वस तो नहीं लिया जा सकता है उसको और निश्चय कर देते हैं कि तत्त व्यक्ति समवेत सत सामान्य अर्थात कोई भी भाव कार्य सामान्य कोई कार्य तत्त व्यक्ति समवयत तत्त कार्यम यहाँ सामान्य अर्थात तत्त कार्यम उसके प्रति तत्त व्यक्तित्व अगर तत्त व्यक्ति समवेयत सतत व्यक्ति से अगर कपाल लेंगे कपाल समब सत सामान्य कार्य सामान्य कौन हो जाएगा घट घट के प्रति तत्व व्यक्तित्व समवायि कारण बनेगा घट के प्रति तत्व व्यक्तित्व केन रूपेण कपालत्व कपाल समवाय कारण आवश्यकतया तो ऐसे आवश्यकत तो अगर आवश्यक यही आवश्यक है नहीं तो क्या हानि हो जाएगी देखिए टीका में आवश्यकतया अन्य अन्यथा एकत्रव्य अपरत्र समवाय उत्पाद प्रसंग जो कपाल में समवेत है वो तंतु में भी उत्पन्न हो जा सकता है क्योंकि आप द्रव्यव कारण कहेंगे द्रव्यत्व तंतु में भी रहेगा कपाल में भी रहेगा अगर द्रव्य कारणता कहेंगे ये दोष आएगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि तत्द व्यक्तित्व समवाय कारण से तो आवश्यकता इसलिए गुणाद तदुत्पाद असंभवात नाच्यम गुणादि में तदुत्द तदुत्पाद अर्थात तद तद संयोग का यह ये उत्पत्ति ये नहीं हो पाएगा असम उत्पाद असंभवात इति पूर्वपक्ष गुणाद ये पक्षे ये बात क्यों कह दिया सिद्धांति कहता है कि संवाय सम्बंधावच्छिन्न संयोगवच्छिन्न कारणता निरूपित तादात्म्य अवच्छिन्न द्रव्य कारणता द्रव्य निष्ठ कारणता कहेंगे तो अवच्छेद का द्रव्य तो आएगा पूर्व पक्ष कहता है कि ये द्रव्य निष्ठ कारणता ऐसा आप क्यों लेते हैं तो द्रव्य निष्ठ कारणता होने से आपको द्रव्य कारणता अवच्छेद तो आ जाता है तो द्रव्यनिष्ठ कारणता कहने से सफल द्रव्य इस प्रकार की यहां से ग्रहण होंगे तो ग्रहण होने से इस द्रव्य में वो उत्पन्न होने लगेगा इस द्रव्य में ये उत्पन्न होने लगेगा इसलिए आपको तत्त कार्य कारण बैठाना पड़ेगा अभी तत्त कार्य कारण बैठाएंगे तो अगर कार्य से घट ले लीजिए तो उसका कारण तो कपाल ही होगा तो कभी घट का कारण ये कपाल रूप नहीं हो जाएगा तो कभी गुण में ये उत्पन्न होगा ही नहीं अर्थात जो कार्य कारण भाव जहाँ तत्व कहेंगे तो वहाँ व्यतिक्रम नहीं हो जाएगा कि आपको कारण कोटि में द्रव्य को निवेश करना पड़ता है अब आप कोटि में द्रव्य को निवेश करके कहते हैं द्रव्य अनिष्ठ कारणता का किंचित धर्म अवच्छिन्न अगर आपको तत्व होगा तो फिर ये द्रव्य निष्ठ कहना कि क्या जरूरत है आप तो कहेंगे घटनिष्ठ कार्यता के प्रति कपाल अनिष्ठ कारणता होगा तो कभी कोई नहीं कहेगा कि गुण निष्ठ कारणता क्योंकि घट के प्रति गुण का कारण नहीं है तो होने से आपको ये जो द्रव्य निष्ठ कारणता आप अनुमान में देते हैं वो नहीं लेना चाहिए आवश्यक नहीं है द्रव्यनिष्ठ कारणता नहीं कहेंगे तो कारणता अवच्छेद तो की सिद्धि नहीं हो पाएगी पुरोपक्ष कहता है कैसे कहता है कारण भाव ये लेना पड़ेगा अच्छा गुणा दो तद उत्पाद असंभवात इति तो सिद्धांत कहता है कि इति नाच्य ठीक है आज यहाँ शंकरं शंकराचार्यं ओंकर शंकरचार्यववादराय शुक्रभाष्यो वंदे भगवत सुनीहिभागिने व्योम व्याप दक्षिणाए नम हो न कपाल सिद्ध होगा द्रव्य तो न सिद्ध नहीं होगा नहीं होगा कपाल